पातंजल योग प्रदीप समाधिपात सूत्र 28 कारण शरीर चेतन से प्रतिबिंबित सत्व चित्त जिसमें अहंकार बीज रूप से छिपा हुआ अपने कार्य को बंद किए हुए रहता है जिसकी संज्ञा अस्मिता है उसको कारण शरीर समझना चाहिए जब तमोगुण रजोगुण को इतना दबा लेता है कि सूक्ष्म शरीर स्वप्न में भी कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तब सुषुप्त अवस्था आती है इस अवस्था में केवल कारण शरीर में ही कार्य होता है कारण शरीर के तम से आच्छादित हो जाने के कारण केवल अभाव की प्रतीति होती है इसके अतिरिक्त तमोगुण के अंधकार में न कुछ बाहर का ज्ञान होता है और न भीतर का इसी प्रकार जब समाधि की एकाग्रता बढ़ने पर सत्व रजस को इतना दबा देता है सूक्ष्म शरीर एकाग्रता वाली वृत्ति दिखाने में भी असमर्थ हो जाता है तब सत्व के अत्यंत प्रकाश में विवेक ख्याति विवेक ख्याति का कार्य कारण शरीर में होता है इसमें आत्मा की चित्त से भिन्नता प्रतीत होती है अर्थात चित्त द्वारा आत्मा का साक्षात होता है किंतु यह आत्मा का शुद्ध स्वरूप नहीं है इसलिए यह स्वरूपावस्थिति नहीं है विवेक ख्याति भी एक वृत्ति ही है क्योंकि इसमें भी रजोगुण कुछ अंश में बना रहता है जो इस वृत्ति के उदय होने का कारण है जब इसका भी निरोध हो जाता है तब इस कारण शरीर से भी भिन्न जो आत्मा का अपना निजी शुद्ध परमात्म स्वरूप है उसमें अवस्थिति होती है ओंकार का भावनामय चित्र पहला विराम शुद्ध निर्गुण उपाधि रहित चेतन अर्थात परमात्म तत्व चेतन तत्व का शुद्ध स्वरूप दूसरा मकार चेतन तत्व धन समष्टि कारण जगत तथा व्यष्टि कारण शरीर समष्टि कारण जगत का अधिष्ठाता ईश्वर उपास्य कारण शरीर का अभिमानी प्राज्ञ उपासक चेतन तत्व का सबल स्वरूप तीसरा उकार चेतन तत्व धन समष्टि सूक्ष्म जगत तथा व्यष्टि सूक्ष्म शरीर समष्टि सूक्ष्म जगत का अभिमानी हिरण्यगर्भ उपास्य तथा व्यष्टि सूक्ष्म शरीर का अभिमानी तेजस उपासक चेतन तत्व का सबल स्वरूप चौथा आकार चेतन तत्व धन समष्टि स्थूल जगत तथा स्थूल शरीर समष्टि स्थूल जगत का अभिमानी विराट उपास्य तथा स्थूल शरीर का अभिमानी विश्व उपासक चेतन तत्व का सबल स्वरूप